कोई दुआ कर सकते हो बस रखो ये जाके कोई चीज है और ये का कुछ हो जाएगा तो मैं देखो और कुछ सिर्फ 100 बढ़िया बढ़िया कपड़ा के और कोई सजावट हम भगवान का कोई भगवान तो तो का जान नहीं बाहर से जो वस्तु पहना, उन पर बाहर जो है, वो इस जगह पर ना बड़ी लंबी आदत है, जो इन जगहों पर मास्टरमाइंड कुछ नहीं करती, इन्हें कभी पूरी कर नहीं सकते। उपाधि तो इनको साथ में लगाकर उपाधि और सबात के लिए बात की आपको शांत हो गया तो बात की अपने लिए कुछ नहीं है और ऐसे लोगों की बात करते हैं बोले जैसा कार्य इंडिया और इंडिया मैंने है वो हो गए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति से पोस्ट कर दो से पोस्ट कर दो परले तो अपन को मान से छोड़ो कैसे चेक करते स्टार्ट स्टार्ट बुरा मेरे सुबह जिसको को बस वो सुबह जिसको उसको चाहिए तो दिन से बहुत फिर हमसे और ऊपर कर लेंगे ऐसे ही शूट कर सकते हो आप से मैं जरूर करूंगा हमारा कोई साइड हो समिति में से पद पर आ गया और वह भारत वो हकीकत साई से हकीकत साई से प्रमुखता तो हो गया और विधानसभा बना दी इस प्रकार प्रमुखता द्वारा बना दिया यानी दूर आ ता ता तो तो बात कर रहे हैं सब से बात कर रहे हैं सब से बात कर रहे हैं वो और वो बीच में बात डाल कर तो रहेगा और सी में कर तो तो कुछ कह दूं मैं विवाद कर पालू मैं जिंदगी में रहता है और शांति से बात कर रहा है यार तू बोला क्यों नहीं करोगे? तू ये आने पर चली, ये आने पर चली, ये तो किसी आने आने आने वाली रोटियों, इतना इतना जिसको योजना करनी होगी जिसकी तुझे यहाँ पर आना है ये चीज़ लाओगे, जब लाम पर आ जाओगे, जब लाम पर आ जाओगे तो ये चीज़ें भी नहीं बनेगी कतारों का नहीं है, अब इस आठ पांच दिन के चिंतन में आए सभी स्थिति और जो बड़ा है, आह, इतना निकाल और जो निकालने के लिए निकालना पड़ता है तो, यूँ ही जो है तो चिंतन कर लेते हैं, ये सब नामांकन है, ये स्कोलर पार्टिस अनवर आप देखते हो है और उसका एक कारण है और किसी कोचारी के कुछ नहीं मान लिया आप कोई भी सोचा तो कुछ सोचा नहीं आप भगवान से बहुत सोचा जो पानी आके इससे कालो हो गया और इसको उनको ऐसे करते हैं हम धीरे से निकल कर उसको इसी पर बात की फिर कोई ऐसा कुछ कर रहा है किस तरह मैं इसको पूछ सकते हो वो दोस्त नाराज हो तो दो आने पर गुजर और उसको कृपया मार्गदर्शन करें जिससे घर में रहे या आश्रम में भजन निरंतर चलता रहे उसमें कोई विक्षेप बाधा या ना न ऐसा कुछ आशीर्वाद मिले आशीर्वाद तो что было родно. Это было было нечто. Величавую вот эту нашу лапку. Что и нам привело. Желаю आप ऐसा चाहते हैं हरिद्वार की ओर से बनता है सचमुच निरंतर का चिंता करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए चिंतन भूल जाने का आपको होती है कि हाँ हाँ कितनी दूर तक भगवान का चिंतन सूची तब विश्व मरण कर रमक दिलाते हुए भगवान का स्मरण हो जाने पर भगवान विध हो जाने पर हो जाए हायरा इतना समय अहो अमूल अमूल्य धन्याण प्रभु तुम्हारा लोकन गंधु अनाथ गंधो करुणक सिद्धो हा हम सी मेरे दिन बहुत बुरे दी थे प्रभु तुम्हारे दर्शन के बिना नष्ट हो गए सब कुछ आपना चुके बंगलों तो में उपापेश दिन कब आवेगा जब क्षा क्षा आपका दर्शन अस्थिर होकर आखों में, मुख पर व्याकुलता होगी विगत कंठ प्रग होगा वो समय जीवन में कम हो <laughs> इस ईश्वर के लिए व्याकुलता होगी और संत सदगुरुओं के तरफ तो कदम तो निरंतर तो भगवान का स्मरण निगत करने लगेंगे इसमें कोई संभावना आप खूब प्रेम से भजन कीजिए भगवान से प्रार्थना कीजिए लोटीय धरती पर भगवान के लिए भगवान के लिए पुतारी भगवान के लिए जैसे बेटे के बिछोड़ जाने पर माँ बाप भाई पत्नी के बिछोड़ जाने पर हृदय में घनघोर पीड़ा होती है ऐसी ही पीड़ा भगवान के, के लिए हो रही है स्मरण चिंतन के लिए चित्त में व्याकुलता होने के लिए भोजन के लिए जैसे पानी जैसे करने के लिए वैसे प्रभु के लिए पीड़ा होने चाहिए और ये पीड़ा जब तक न हो तब तक जो भगवान के सत्संग सत्संग उनके सत्संग से आपके जीवन में भगवान के लिए पीड़ा आ महाराज जी समय को अपना अनुकूल बनाना कि अपने को समय का अनुकूल देखो जो सागत है और भगवान को चाहते है वे तो भगवान से प्रार्थना करके समय को ही अपने अनुकूल बनाकर हे प्रभु मैं प्रातः काल उऊँ चार बजे और आपका भजन करूँ सायंकाल आपका भजन करूँ भजन, भजन करते करते स्वाम और भगवान करते करते भजन करते करते जन्म और जिनको भजन की उतनी नहीं है व्याकुलता नहीं है कुछ देख जब भगवान कराएंगे कब तो करेंगे तो भगवान के पता नहीं कब तरह परम स्वतंत्र है तो इसलिए दिल में व्याकुलता होनी चाहिए वो समय कब होगा जब हमें भगवान की दर्शन दिल में बिल्कुल ताला अवश्य अपने को तो जितना ढालो इतना ढालो क्षण भर भी भगवान के भजन ने किया ये चीज आप रो भगवान के लिए हसो चलो जैसे परिक्रमा कर रहे हो भगवान के लिए खाओ भगवान के लिए जैसे रोग लगा रहे हो सुनो जैसे भगवान भजन का संगीत बोलो जैसे भगवान क्यारा क्यारा नाम अपने जीवन से एक एक क्रिया को एक एक क्षण को भगवान जी जो परमानंद है आपको परमानंद जी का अच्छी प्राय बाईस त्याग वैराग्यों की लक्ष्य बनाकर वही रुक जाते हुए देखा जाता है। प्रभु वो कौन सा और किस कोटि का त्याग वैराग्य है जिससे स्वरूप स्थिति होती है कृपया बताएं भूय अथाया तृप्ति ही सुन्नत हो जैसे में तो व्याकुल हो रही है ही उपाय है एक क्षण भी भगवान की विस्मृति हो जाए तो दिल व्याकुल और जो व्याकुल होते हैं एक क्षम से बिहार में उनकी आंख से बस आंसू गिरते रहते थे और भगवान तो एक संत से जबलपुर में उनके एक एक गुएं में से एक नारी में से राम राम राम राम ये हरक्षण में करता है और किसी ऐसे महापुरुषों के संदर्भ अगर कॉलेज चाहिए जो प्रवृत्ति पायण न ना भगवान पलायन है आपके क्षेत्र की स्थिति भी योगी सन जब काम विकार कर है तब आपने योग से वीर्य को ऊर्जगामी अधगामी ना होने देकर ऊर्दगामी कराते तो वीर्य की ऊर्दगामी साधना किस प्रकार की जाती है साधना की है उसके लिए बहुत शुरू से ही काम करना पड़ता है आसन है सोनी में लगा केवल एक ही रूप बैठते हैं प्राणवायु के साथ जो नीचे जाने वाली शक्तियाँ उनको ऊपर खींचा जाता है और बिना सीखे नहीं करना चाहिए किसी जानकार से इसको सीखना चाहिए अभी भारतवर्ष में इसको सिखाने वाले हैं जो बीजी को वो योजना में बना देते हैं बात भी ऐसी हम लोग किसी किसी बात की कहीं छीन तारीफ सुनकर उस पर लक्ष्य हो जाते हैं यही सबसे बढ़िया चीज है और यही होकर होता है तो इस संबंध में बहुत सावधान रहना चाहिए तो पहले निश्चय कर सबसे बढ़िया क्या और क्या प्राप्त करो नहीं तो दलाल तो सबके होते हैं ज्ञान के दलाल है भक्ति से दलाल है योग के जो संस्था के विभाग के लोग की अक्ल को अपने पंच में लाने की कोशिश कर कोई कहेगा काम कटाने के भगवान लेकर कोई कहेगा कोई कहेगा ये माला करने माला करने इस तरह तो आप करेंगे आप पहले ये निश्चय कर दीजिए तो, कि सब श्रेष्ठ संसार में क्या है और हमें उसी प्राप्त करना है दूसरे कुछ करना है फिर सीखिए और आगे बढ़े ये आराम से चलने का मार्ग नहीं है इसमें कोई कठोर सेवा साधना करनी पड़ती है इसमें गंगा जी के किनारे को टोलना पड़ता है पहाड़ पर घूम घूम के घूमना पड़ता है इसमें बड़े बड़े जोगियों की पहचान करनी पड़ती है बच्चों में ढोल का जमाना है आपको इसके चक्कर में जाना ना पड़ते भगवान का स्मरण कीजिए सबसे सुगम है और बहुत ही कल्याणकारी है इसमें कोई कठिनाई नहीं है इसमें कोई प्रत्यय नहीं है कोई रुकावट नहीं है आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं है इसलिए भगवान के नाम का मार्ग लेकर ये भी उर्द करने का मार्ग है वीरज को वैसे तो ये बहुत छोटी चीज है बीरज को उर्ध करोगे कहाँ तक करोगे जब तक शरीर है उसमें करोगे या शरीर छूटने के बाद जो सूक्ष्म शरीर स्वलोक में जाएगा उसमें करोगे कहीं न कहीं उसको रखना पड़ेगा और ये दिन वो नष्ट हो जाएगा एक भगवान ही ऐसी चीज है जिनको आप हमेशा रख सकते हैं और ये आपका हमेशा के काम कर सकते इसलिए और सिद्धि चमत्कार के चक्कर में मत करिए कुल जी जगाते जगाते कितने लोग कारक हुए उनको मैंने देखा है वीर जी की करते करते कितने लोग मृत्यु की गोज में चले गए वो देखा है सबसे सरल सबसे सुबह साधना गुरु स्वामी जी जी राष्ट्र में आप भगवान का नाम लीजिए और बुद्धि हो खूब और सदगुरु की प्राप्ति हो और वेदांत का विचार दीजिए वेदांत के विचार और भगवान की भक्ति को छोड़ करके दूसरा कुछ शास्त्रीय मार्ग आप कहीं घटक जाएंगे तो कोई रास्ता मौत का रास्ता एक होता है बाई और मौत का रास्ता होता है कहीं उसको चले गए को नहीं कर तो बहुत वर्षों के लिए बच गए कहीं ताली चले तो स्वर्ग में फंस गए कहीं सीधे गए ब्रह्मलोप में तो वहां वहां जाकर के नाना प्रकार के भोगों में फंसे ये बहुत खतरे का मार्ग है और बिना सदगुरु के बताए इस पर कुछ चल नहीं प्रश्न पूछ रहा हूँ प्रश्न पूछने से पहले आप सब महानुभावों से निवेदन है आज यहाँ तुलसी विवाह मना रहे हैं राधा गोपाल मंदिर जी के प्रांगण में जिनका रुचि हो भगवान के विवाह में सम्मिलित हो कथा के बाद ही महाराज जी कथा के समाप्त होने के बाद ही प्रश्न है कि तुलसी जी कौन थे इनके विवाह का मैंने सुनाने का था आप कृपा करके सुनो वैसे में कथा कहानियों के बारे में बहुत कम जानता और कोई दिलचस्पी भी नहीं रख रखता हूं क्योंकि तो कहानी में कैसी भी बनाई जा सकती बढ़ी जा सकते हैं और गई गई दिखी जा रही है तो एक बार विष्णु भगवान इसी कारण से तुलसी पर मोहित हो गया बड़ी क्षती थी बड़ी तपस्वी थी चाहिए था उसको विष्णु भगवान का भजन करे विष्णु भगवान का प्रेम करे उनके लिए बर उनके लिए जिए चाहिए तो उसको ये था लेकिन वो ये असुर के प्रेम में पड़ गए, असुर के प्रेम में पड़ गई तो बाद में उसके साथ कुछ अन्याय हुआ अन्याय हुआ तो वो पागल हो गया। जब वो पागल होकर चिता पर जल गई तो शंकर भगवान स्वयं पागल होकर उसकी चिता पर गए और चिता की धूल अपने शरीर पर लगा और एक पागल की तरह है ये ये भगवान के पागल होने की कथा पागल भी भगवान होते हैं यह नहीं समझना कि भगवान बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के और बढ़िया बढ़िया मजेदार ही रहते हैं फिर पागल है पागल हो गए तो ब्रह्मा जी ने ना करके उनको तीन बीज दिए एक मालती एक मरपरी और एक तुलसी तो तुलसी का बीज जो उनको उन्होंने दिया वो उनकी थिता पर पौधे के रूप में पैदा हुई और उसकी मर्यादा में विघ्न डाला था नारायण इन लोगों ने इसलिए इनको अंत तो रख् इनको अंत अंतो रख् कई प्रकार के दुख तो भोगने पड़े और वहां से भगवान का भजन करके ही ये छूटे इसलिए ये तुलसी के सतीत्व की कथा है असल में सती में इतना बल होता है उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पलट दे बाकी लोगों की तो बात ही तुलसी की कथा है ठाकुर तो से क्राइन बड़ी ठाकुर चौसठों पर चौसठों घड़ी ठाकुर पर ठकुराई नहीं ये ठकुराई इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि जो पहले की तेरी थी वो तो नीचे भूज में और ये जो सती शादी थी ये उनसे भी ऊपर भगवान के सिर पर विष्णु भगवान के सिर पर रहते तो सबसे बड़ा अपराध विष्णु भगवान नहीं है महर्षि नर नारायण के जुग्म में अर्जुन का स्थान था गीता श्रवण करके उसे तत्त्वज्ञान हो गया था फिर भी उसे नरक और स्वर्ग में क्यों जाना पड़ा ब्राह्मण की स्थिति क्यों नहीं मिली ऐसा है कि ये कई जीव ऐसे होते हैं जो दिप होते हैं और ये जीव के रूप में रहते भर रही है वास्तव में ईश्वर है आधिदैविक जीवन इनका होता है तो एक ही परमेश्वर एक रूप में जीव बन कर अर्जुन और एक रूप में नारायण बन कर स्वयं भगवान ये दोनों इस सृष्टि की लीगा चलाते हैं उनके न कोई पाप होता है और न कोई गुण होता है पर वे लोगों को ये दिखाते हैं कि देखो बुरा काम करने पर ईश्वर को भी नरक देखना पड़ता है तो फिर साधारण की तो बात ही क्या है इसलिए पूरे काम से हमेशा बचना चाहिए और अच्छा काम हमेशा करना चाहिए बुराई से बचना और अच्छाई करना इसी से अर्जुन को दरख देखना पड़ा और वहां से उसको फिर निकलना देख पड़ा उद्धार हुआ जब अर्जुन की ये बात है तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है साधारण आदमी जब बुरा काम करेगा तो उसको तो नरक में जाना ही पड़ेगा देखो हम कथा कहानी के ज्यादा कट नहीं बहुत पढ़ा भी बहुत कम है सुना भी बहुत कम है। हमारा विषय है बिल्कुल ठीक सर हम उस ईश्वर के, के बारे में ज्यादा जानते, जानते हैं जो हमारे यहीं हमारे हृदय में हमारे मैं रूप में मिलता है हम तो उस ईश्वर के बारे में बहुत जानते हैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं जानते हैं जो हमसे दूर नहीं रहता है उस ईश्वर के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। हम लोगों को बताना पड़ता है बात बजा के बताए हो सुग्री लेकिन सत्पुरुष का ये स्वभाव है की अपने शरण में आए हुए को वो कभी नहीं छोड़ता है वो चाहे जो नुकसान कर जाए चाहे जो कर जाए लेकिन जब एक बार अपना हो गया अपने बच्चे से नुकसान हो जाता है अपनी मां से नुकसान होता है अपने पत्नी से नुकसान होता है अपने दांत से अपनी जीव कट जाती है हमारे दांत से तो हमारी जीव कई बार कटती रहती है तो क्या करते हैं दात को तोड़ के फेंक देते है तो हम भगवान के अपने हैं और निश्चित रूप से अपने हमसे कितनी गलती हो भगवान हमको छोड़ नहीं सकते हम भगवान के ही रहेंगे और भगवान के ही है इसमें किसी प्रकार की क्षमता नहीं है एक सच्चे शिष्य अपने गुरुदेव को किस किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं? जो सेवा होता है उसको पूछना नहीं करता की कि किस प्रकार सेवा से करें। वो अंतर जामी होता है वो जानता है कि छ महीने बाद या छह वर्ष बाद हमारे गुरुदेव को किस सेवा की आवश्यकता पड़ेगी गुरु से ज्यादा जानकार सेवक होता है और वो जानता है कि अब गुरु जी को प्यार चाहिए अब गुरु जी को निद्रा चाहिए और गुरु जी को भजन चाहिए वो सब जानता है जो सच्चा सेवक होता है जो सच्चा सेवक होता है वो प्रतिक्षण गुरु जी को देखता रहता है हमने देखा तो नहीं था पर सुना था कि बाबा भूला बाबा जी का राम घाट में रहते थे और उनका कोई भक्त गंगा जी के दूसरी पाप रहता था लेकिन उसका ध्यान इतना लगा रहता था गंगा जी में तो कि इस समय बाबा क्या कर रहे हैं, तो बताता था बाबा इस समय स्नान कर रहे हैं, इस समय पांव धो रहे हैं इस समय प्रसाद दे रहे हैं इस समय माला पहन रहे हैं तो था तो सेवक और रहता था गंदा के पास लेकिन उसको सब मानूम बढ़ जाता था सेवक ऊंच की सेवा नहीं करना पड़ता है सेवा सेवक का सर्वस्व ही अपने स्वामी की सेवा में लग जाता है यदि ये चीज स्वामी की होती और ये न होती तब तो ये होता कि भाई ये चीज तो स्वामी की है उसके तो सभी चीजें स्वामी ही स्वामी की है दूसरी चीज दूसरी की लड़ी ही ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इसका क्या तात्पर्य है सब वेदों का शास्त्रों का ज्ञानों का तात्पर्य है सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या अब आप तात्पर्य का भी तात्पर्य पूछते हो किसी तात्पर्य को जानो की जगन नगर यह क्या है जब इसको जान जाओ तो फिर तात्पर्य का तात्पर्य नहीं होता फल का फल नहीं होता सबका तात्पर्य आपको उदार हो गया जिसके नाम आपने ये समझा ये कोई साधारण बात नहीं है की नाचते गाते घूंग काटते कमर हिलाते स्त्री पुरुष का स्वाद करते अच्छा है भगवान के लिए करते हैं हम उनकी प्रशंसा तो तो तो करते है प्रणाम तो करते है इतनी भगवत प्राप्ति इतनी आसान वस्तु नहीं है अपने मैं को मिटा देना और भगवान को पा भगवान एक साधन की दिनचर्या में क्या क्या कि होना चाहिए साधक अलग अलग होते हैं समाज सेवी साबित होता है कोई जति साबित होता है कोई ध्यान साबित होता है कोई पूजा पत्र करने वाला साधक होता है जो जैसा सागर होता है उसके गुरु उसकी जल्दिया बताते हैं तुमको ऐसे रहना चाहिए और जब तक वो गुरु पर आलंबित ही नहीं होता है अपने को छोड़ ही नहीं देता है अपनी अक्कल लगाता फिरता है हर बात में साधारण बात कह दिया एक गिलास पानी ले और क्या तो कह रहे हैं कि पानी मत लाओ जब में परमात्मा समझ की समझदारी तो, समझ तो होगी कहाँ से इसलिए साधक को हर बात चाहे किसी भी साधना मार्ग में चलो सावधानी होनी चाहिए होम करते हैं तो पाए घुटने को धरती पर गिराना पड़ता है अब यदि पाए की जगह टाइमी को गिरा दिया तो असावधान हो गए प्रमाद हो गया उसका उसका प्रायश्चित हो गया प्रणीता का पानी प्रोक्षणी में और प्रोक्षणी का प्रणीता में डाल दिया तो वो असावधान हो गया इसी प्रकार गौरी गौरी पर गोबर चढ़ा दिया और और गणेश पर सिंदूर चढ़ा दिया तो ये जो है ये उल्टी बात हो जाती है हर बात में पाँव रखने में चीटी न मरे के वक्त अपराध थूक उछल के पुस्तक के ऊपर ना पड़े इस बात पर आप ध्यान रखते हैं हर बात में सावधान हो जाना ये साधन की परिपक्वता है और जब तक हर बातचीत में बोलने चालने में भी सावधान रहने की जरूरत पड़ती है नहीं तो गड़बड़ जाती है जो बोलने में सावधान नहीं है वो करने में और वो ध्यान में कैसे सावधान होगा उसकी समाधि कैसे लगेगी इसलिए हर समय खड़े रोए रोए बिल्कुल खड़े रहे आठो गांत सुम्बर एक जगह भी प्रमाद जीवन में नहीं आने पावे और आओ थोड़ी देर के लिए ये कर देख क्या रखता है ऐसा सु ऐसा लोग सब लोग करते ही है हम भी करे तो क्या अरग है इस तरह की जो बात होती है वो साधन से गिराने वाली होती है साधन को निरंतर सावधान रहना चाहिए कि एक कीड़ा भी असावधानी में उससे न मिले तो मारा की